कामाख्या देवी की कथा महादेवी ने हट से उन सबको भी माया के पासेबद्ध कर दिया इस कारण से आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए और अब मुझको शिवालय में ही ले चलिए और हम लोग इस बंधन की विशेष हिंसा से उस महादेवी को प्रसन्न करेंगे भगवान श्री हरि के उस वचन को सुनकर मैं करुणा से युक्त हो गया अर्थात मुझे दया आ गई फिर मैं परम प्रीति से स्वयं ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से बोला था यह काम कुरुवा ईश्वर का एक सुमनोहर कवच है उस कवच को शरीर में बांध करो आप लाभित होकर पीछे मेरी ओर गमन करें मैं भी कवच बांधे हुए हूं इस कारण से माया के द्वारा यहां पर मेरे संसर्ग से ही बृहस्पति को निविद्ध कि नहीं किया गया इस कारण से तुम लोग मेरे वचन से उस कवच का श्रवण करिए जिसके द्वारा सुख की साध भली भांति उपलब्ध होकर परमेश्वरी का दर्शन करेगा ओम कामाख्या कवच के ऋषि बृहस्पति कहे गए हैं उनकी देवी कामेश्वरी देवी है तथा छंद अनुष्टुप होता है उसका विनियोग सबकी सिद्धि में होता है हे देवताओं उसका आप श्रवण करिए कंठ में महामाया रक्षा करें फिर हृदय में कामेश्वरी रक्षा करें कामाख्या जठर में रक्षा करें और शारदा मुझको नाभि में रक्षा करें त्रपुरी दोनों पार्श्वों में रक्षा करें मेदन में महामाया रक्षा करें गुद में कामे श्री रक्षा करें और कामाख्यामुझ को दोनों रुवों में रक्षित करें दोनों घटनों में साड़दा देवी रक्षा करें और दोनों जांगों से रक्षा करें दोनों पादों से महाम आया रक्षा करें कामदा नित्यही रक्षा करें केश में कामे श्री रक्षा करें दोनों अंगों में मातंगगी रक्षा करें दातों की समुदायं भरवी रक्षा करें तथा दोनों अंगों में मातंगी रक्षा करें ललिता मेरी बाहों में रक्षा करें दोनों प्राणियों में बनवासिनी रक्षा करें अंगुलियों में निनिवासिनी देवी रक्षा करें नखों की कोटियों में श्री कामा रक्षा करें समस्त रोम कूपों में सदा गुप्त कामा परे त्राण करें पैरों की उंगलियों में तथा पार्श्व भाग में मेरी भुवनेश्वरी करें जहवा में मेरी सेतु रक्षा करें कंठ के भीतर की रक्षा करें वक्षस्थल के अंदर में लह रक्षा करें बिंदु के अंदर में इन्दु रक्षा करें समस्त नाड़ियों में रक्षा करें इकाई सब संधियों में मेरी रक्षा करें स्नायुओं में मेरा परित्राण करें निरंतर बिंदु मज्जाओं में मेरी रक्षा करें पूर्व दिशा में आगनी में दक्षिण में नैऋत्य में वायव्य में ईशान को वीर मंदिर में प्रत्येक में उनको देवों में तत्क्षण आरोहण कर करके पान किया था स्नान किया था पूर्व की भांति उन्होंने अतुल प्रीति को प्राप्त किया था वे सब निरोग होकर अर्थात परम स्वस्थ होते हुए वहां से गमन कर गए थे और परम विस्मय से आकृष्ट चेतना वाले हो गए वे सभी स्तुवन करते हुए तथा प्रस्तवन करते हुए गए थे जो कि कामाख्या देवी के योनि मंडल की स्तुति करते हुए ही वहां से गए थे इसके अनंतर देव गुरु को उन्होंने प्रणाम किया मुझको भी अभिवादन किया और मेरी स्तुति की थी फिर मैंने उनको विदा किया वे सब देवगण हर्ष से विक्षित लोचन वाले होते हुए स्वर्ग को चले गए थे हे भैरव कामाख्या देवी का ऐसा ही महात्म है और देवी का कवच भी इसी तरह का है जो कहा गया है अब हे पुत्र तत्व को प्राप्त करके अपने अविष्ट के अनुसार विनियोग करके द्वारा उनकी प्राप्ति करके सुखी हो यह कामाख्या का महात्म है अब अन्य मैं तुमको बताता हूं जिसकी योनि के सिलावल से आयोग से लोह आदि धातुओं स्वर्ण हो जाया करती है जो मानव इसके मंडल में स्नान करके और एक बार भी परदक्षिणा करता है वह परम निवरण हो को प्राप्त किया करता है भगवान ने कहा हे बेताल भैरव अब तुम मात्र का कन्या श्रवण करो जिसके द्वारा मनुष्य वे किए जाने से देवत्व प्राप्त कर लिया करता है भाग और ब्रह्माणी प्रमुख हैं जिनमें ऐसी देवियां मातृका परकीर्तित की गई हैं उनके प्रयोग किए हुए मंत्र और शव व्यञन तथा स्वरों को जो इंद्र चंद्र बिंदु शेष अन्वित हैं सभी कामनाओं के प्रदान करने वाले हैं मातृका मंत्रों का ऋषि ब्रह्मा ही कहे गए हैं इनका छंद गायत्री कहा गया है और इनका देवता सरस्वती देवी है शरीर बुद्धि मुख्य में और सब कामार्थ साधन में विनियोग सनु दृष्टि किया गया है जो मंत्रों की न्यूनता के पूरणक में होता है आकार के सम काद वेग हैं जो प्रथम कहा गया है वहां पर स्थित चंद्र बिंदु से संयुक्त उन अक्षरों से बाहर आकर उसी भांति उच्चारण करके तथा अंगुष्ठों से नमः इसको कह करके सबसे प्रथम अंगुष्ठों से मात्र का मंत्र का न्यास करना चाहिए वे सब चंद्र बिंदुओं से युक्त सब ओर से ही करने चाहिए हृस्य इकार के दीर्घ इकारान्त क वर्ग से पूर्व की भांत जिसमें स्वाहा अंत में हो भली भात तर्जनियों से निवास करना चाहिए एकार जिसके आदि में हो वर को और इकारान्त से हु को अनामिकाओं के जोड़े में हे भैरव नियत रूप से वहां पर न्यास करें ओमकार जिसके आदि में हो ऐसे पवर्ग और अवशेष को ओमकार वाला वषट अंत में लगाकर कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठ का वाला तथा वषट अंत में लगाकर न्यास करना चाहिए आकार जिसके आदि में हो ऐसे यकारद वर्ग से और क्ष के अंत वाले से तथा ए अंत वाले बल को प्राणियों के पृष्ठों में न्यास करें शेष भाग में वषटकार अस्त्र न्यास करना चाहिए हृदय आदि 6 अंगों में पूर्व की ही भांति क्रम से न्यास करें अंगुष्ठ जिनके आदि में हो ऐसे उक्त वर्गों से क्रम से उसी प्रकार 6ओं से करें फिर उसी प्रकार से फाद जानु सकते गुहिए और दोनों पार्श्वों तथा वस्ति में पूर्व की ही भांति अक्षरों के द्वारा क्रम से मंत्रों का न्यास करना चाहिए दोनों बाहुओं में दोनों हाथों में कट में नाभि में जठर में दोनों स्तनों में उसी प्रकार शयों के द्वारा विन्यास का समाचरण करें मुख में चबुक में गंड में दोनों कानों में ललाट में दोनों आंखों में कक्ष में शन वर्गों में पूर्व की ही भांति न्यास करना चाहिए रोख पूप पूप में ब्रह्मरंध्र में गुदा में दोनों जंघाओं में नखों में दोनों हाथों में पादों में उसी क्रम से पूर्व की ही बात समाचरण करना चाहिए इसी रीति से जो श्रेष्ठ मनुष्य मातृकाओं का न्यास करता है वह समस्त यज्ञ पूजाओं में पूत पवित्र और योग हो जाया करता है इससे परम श्रेष्ठ मंत्र कहीं पर विद्यमान नहीं है जो सब कामनाओं का देने वाला पुण्यमय और चारों वर्गों का प्रदान करने वाला है वाग देवता का हृदय में ध्यान करके और सब अक्षरों की पूर्णतियों का ध्यान करके तीन बार क्रम युक्त मात्र का मंत्रों से अयंत्रित कर जल का पान करें वह वाग्मी पंडित श्रीमान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है बुद्ध पुरुष को चाहिए कि पूर्व में चंद्र बिंदु से युक्त स्वरों को पढ़े इसके पीछे केवल समस्त व्यंजनों को पढ़ना चाहिए आकार से आध लेकर छकार के अंत तक को पूरक श्वासों से पढ़ें जल करतल में लेकर अक्षरों की संख्या को पढ़कर उस जल को आयंत्रित करके प्रथम पुरखों के द्वारा पान करें द्वितीय को कुंभकों से तथा तृतीय को रेचकों से करें इस प्रकार से करके विचक्षण पुरुष जल को पीकर वह दृढ़ अंगों वाला पंडित और पुत्र-पोत्रों से समन्वित हो जाता है इस मंत्रों से मात्र का मंत्रित करके जल को तीन संध्याओं में पीना चाहिए वह कवित को प्राप्त हो जाता है तथा जो भी कामों को मात्रका मंत्रों से मंत्रित करके निरंतर ऐसा करता है हे महाभाग पूरक कुंभक रेचक से जल का पान करना है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके पुत्र यौवन की समृद्धि वाला हो जाता है वह लोक में महाकवि बलवान सत्यविक्रम वाला तथा सर्वत्र वल्लभ होकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया करता है वह राजा राजपुत्र और भार्या को मात्रका का मंत्र पान से वश में कर लेता है न्यास क्रम में क्रम कहा गया है यहां पर ही वर्ग क्रम कहा गया है अक्षरों के जल का पान करें जो जो मंत्र देवों के ऋषियों के राक्षसों के हैं वे सब मंत्र मात्रका तथा देवों से परिपूर्ण हैं यह चतुर्वर्ग प्रद मात्रका मंत्र कहा जाता है हे पुत्र यह अद्वत मात्रका न्यास तुमको बता दिया गया है मार्कंडेय महर्षि ने कहा प्रजापति दक्ष की एक पुत्री नाम से सर्वी हुई थी वह गांव की माता थी वह महाभाग सभी लोगों के उपकार करने वाली थी प्रजापति कश्यप से उसके उधर से एक तन्या ने जन्म ग्रहण किया नाम से वह रोहिणी थी वह सुभ्रा और मनुष्यों के संपूर्ण कामनाओं का दोहन करने वाली थी उसमें अतीव तपोधन सुनसैफ मुनि से जिसने जन्म प्राप्त किया था वह समस्त सुलक्षनों से युक्त कामधेनु इस नाम से प्रख्यात हुई थी वह चितमेघ के सदृश थी और चारों वेदों के चरणों वाली थी वह अपने चारों स्तनों के द्वारा धर्म अर्थ और कामों की प्रसव करने वाली थी स्वर्ण के समान शरीर वाली उस कामधेनु ने जो सती थी बहुत काल के होने पर निर्मल परम मनोहर यौवन को प्राप्त किया मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग पर संचरण करती हुई चार उत्तरूप वाली सुंदर लक्षणों से समन्वित उसको बेताल ने देखा और उसका सौंदर्य देखकर बेताल के हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई थी उस कामधेनु ने उस बेताल को कामुक जानकर पशु धर्म से स्वयं उस चंद्रशेखर के पुत्र का सेवन किया उस भगवान शंकर के पुत्र ने उस कामधेनु में परम आनंद की प्राप्ति की उसने भी उसे आनंद को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हुई उन दोनों में सुरत क्रीड़ा में प्रवर्त हो जाने पर गर्व स्थित हो गया जब प्रसव काल में प्राप्त हुआ तो समय में उसने महावृष को प्रसूद किया वह थोड़े ही समय में सुमान वृषभ हो गया उसके बहुत बड़ा कोद सुंदर सिंगों से वयुक्त था उत्छेपण करके बिचले दोनों कानों वाला था बहुत लंबी उसकी पूंछ थी वह ककूद से सिंगों से और कानों से चित अभ्र के ही समान था विचलन करते हुए उस रंगों से सीताचल की ही भांति देवों के द्वारा वह देखा गया था बेताल ने उसका नाम सर्ंग यही रखा था यह सर्ंग बहुत ज्ञानवान था और उसने ईश्वर की समाराधना की थी वह भगवान शिव भी उस पर परम तुष्ट हो गए थे और उसने अविष्ट वरदान दिया था भगवान श्री हरि ने उसे ब्रखव शरीर वाला बनाकर अपना वाहन बना लिया था वह बल वाला चिरआयु तथा पृथ्वी के धारण करने में समर्थ था सर्ंग महान तेज वाला था वह प्रभु का केतु भी हो क्योंकि सरंग होकर वह महान आत्मा वाले भगवान शंकर का प्यारा हो गया था अतः उस सरंग इस ख्याति को प्राप्त हो गया था वह सरंग महादेव के ध्यान में आसक्त हो जाने पर कभी-कभी वरुण -कभी के घर में गमन किया करता था वहां पर भी सुरवी की जो पुत्रियां थीं दो रूप यौवन के संपन्न थीं यह उनके साथ खूबसूरत रूप धारण करके उनका सेवन किया करता था वरुण के घर में सभी लक्षणों से युक्त सुता उत्पन्न हुई जो बहुत थीं इनकी चौथी प्रसूतियों से आज जगत व्याप्त हो रहा है उनसे यज्ञ प्रवर्त हुआ करता है आज से देव संतुष्ट हुआ करता है आज में ही यज्ञ प्रतिष्ठित होते हैं यह संपूर्ण स्थावर जंगम अर्थात चर अचर जगत यज्ञ विधान होता है वह आज गौओं के अधीन है इससे सभी कुछ गौ में ही स्थित है हे दजोतमय संपूर्ण विश्व गौओं के ही अधीन रहा करता है विश्व गौएं बेताल के वंश में ही होने वाली हैं और सदा सबकी प्रिया होती है जो महात्मा बेताल के चरित्र का नित्य श्रवण किया करता है और इनके वंशों से जन्म को सुनता है वह सब सुखी और बलवान हुआ करता है उस पुरुष की ना तो गोएं नष्ट होती हैं और ना कभी वैभव ही विनष्ट हुआ करता है उस पुरुष की ना तो गोएं नष्ट होती हैं भूत विषाच आदि कवि भी नहीं देखा करते बेताल स्वयं ही उनकी निरंतर रक्षा किया करता है यह मैंने आपको बता दिया है जिस तरह से बेताल और दोनों ने जन्म लिया था और पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था अब तो आपके सभी संशय विक्षण हो गए होंगे जिस तरह से कालिका देवी ने शंकर को मोहित किया था जैसे शरीर के अर्ध उत्पन्न हुआ था भगवान शुंभ अपने आ को नमस्कार है ऐसा स्वयं कहता है उस पुरुष के हाथ में मुक्ति तो करती और तीनों अर्था धर्म वर्ग मुक्ति के में रहने वाला इनका हुआ करता है इस रीति से परम पूर्णमय काल का नाम वाला पुराण आपको वर्णित करके सुना दिया है जो मंत्रों से परिपूर्ण है शुद्ध ज्ञान को देने वाला है कामनाओं का दाता है परम श्रेष्ठ है हे दुजगणो या लोक में आदि सभी सदा इस प्रिया किया करते हैं इस पर उत्तम काल का नामक पुराणमृत को महात्मा वशिष्ठ जी ने मुझको ही सुनाया था अध्ययन किया था या कामरूप सुराले में भी इस कारण से गुप्त है वे महर्षि गण उसको यह समय प्रकट करके ही भली भांति आख्यात किया है आप लोग भी इसको नहीं देमे यह सर्वदा लोको में गोपन करने योग्य है जो सट हो चंचल चित्त वाला हो नास्ते को अबजित आत्मा वाला हो भक्ति और श्रद्धा से रहे तो उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिए जो एक बार भी इस काल का पुराण को पाठ कर लेता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व को प्राप्त करता है हे दजो उसको कभी विघ्न नहीं आता पुराण सदा स्थित रहता है दजो इसको कभी गोपनीय अध्ययन करता है जेकि यह परम तंत्र है हे द्वै श्रेष्ठों उसने है संपूर्ण वेदों के अध्ययन कर लिया है इस कारण से इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है विलक्षण पुरुष शिक्षा अध्ययन से, से कृतकृत हो जाता है इसके अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाली भी हो जाता है जो निरंतर लोक का पालन करता और अंत में विनाश करने वाला है यह संपूर्ण ब्रह्म का ब्रह्म से युक्त है मेरा ही स्वरूप है अतएव इसको नमस्कार है योगियों के हृदय में जिसका परपंच प्रदान है, है, पुरुष है जो पुराणों के अधिपति भगवान विष्णु और भगवान शिव आप सबके ऊपर प्रसन्न हो जो उग्र हेतु हैं पुराण पुरुष हैं जो सात्वत तथा सनातन रूप ईश्वर हैं जो पुराणों का सेवन करने वाला है वेदों तथा पुराणों के द्वारा जानने योग्य है उस प्राणशेष के लिए मैं स्तुवन करता हूं और अभिवादन करता हूं जो इस प्रकार से समस्त जगत का विशेष रूप से स्मरण किया करती है जो को भी मोह कर देने वाली है जिसका स्वरूप रमा है, शिवा के स्वरूप से जो भगवान संकर करमन कराया करती है, माया आपके बैभव को और सुभों को बितरित करें, स्री काल का पुराणम संपूर्णा है